स्पर्श का लक्षण हो गया है रूप रस गंध स्पर्श यानी चौथे गुण का नाम है चौबीस गुणों में से स्पर्श नाम का गुण ये चौथा है उससे पहले तीन है रूप रस गंध इनका लक्षण हो चुका है और त्व तो इंद्रिय मात्राह गुण स्पर्श इसका भी लक्षण हो गया है तो चार चौबीस गुणों में से चार गुणों का लक्षण कर दिया इन चारों के विषय में कुछ विशेष बात बतानी है रूप रस गंध स्पर्श इन चारों के विषय में एक विशेष बात बताने के लिए ये वाक्य आया रूपादि रूपादिचतुष्टय पृथिव्याम पाकजम अन्यम च रूपादि रूपादिचतुष्टयम यह पर अनुस्वार छूट गया है इस पुस्तक में चतुष्ट ऐसा होना चाहिए मिला कि नहीं हाँ तो रूपादि चत, रूपादि चतुष्टयम यह पर अनुस्वार होना चाहिए न पूछ है ना तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानी के तरह रूपादि चतुष्टयम् प्रथमा का एक वचन है पृथिव्याम पाकज मनित्यंच अन्यकजम नित्यमित्य नित्यगतम नित्यम अनित्यगतमित्यम अन्यगतम नित्य में भी अनुस्वार छूट गया है ये जो पुस्तक जिनके पास है उनकी चर्चा करें इस पुस्तक में रूपादि चतुष्टय और नित्यगतम इन दोनों पर भी अनुस्वार होना चाहिए रूपादि चतुष्टयम् इसमें चतुष्टय किसको कहते हैं चार के समूह को चतुष्टय कहा जाता है हा? तो कौन से चार के समूह को रूप चतुष्ट कहा जाएगा यहां पर चतुष्टय का तो अर्थ है चार का समूह तो चार ब्रह्मचारी का समूह भी हो सकता है चार वृद्धों का समूह भी हो सकता है चार कोई भी ले सकते हैं इसलिए यहां पर लिखा रूपादि चतुष्ट यानी रूपादि नाम चतुष्ट रूपादि चतुष्ट एक कहने से बाकी जो घटादि पदार्थ हैं, उन उन चार समूह नहीं लिया जाएगा रूपादि चार का ही समूह रूपा चार कौन होने चाहिए रूपादि रूप है जिनके आदि में ऐसे जो चार उनका समूह और रूपादि चार कौन है तो रूप रस गंध स्पर्श इन चारों को कहा जाएगा रूपाधि और इन चारों के समूह को कहा जाएगा रूपादि चतुष्टय तो रूपाधि चतुष्टय हुआ इन चार में से प्रत्येक जन तो ये चारों के चारों जो है ना कहा रहते हैं पृथ्वी में इन चारों में से एकात हाँ कोई ऐसा जो पृथ्वी में न रहता हो रूप भी पृथ्वी में रहता है स्पर्श भी रहता है पृथ्वी में और रस भी गंध भी रहता है स्पर्श भी रहता है हा? रूप रस गंध स्पर्श ये चारों के चारों पृथ्वी में रहने वाले गुण हैं, इसलिए इन चारों को कहा जाएगा पृथ्वी वृत्ति पृथ्वी में रहने वाले तो पृथ्वी में रहने वाले और भी गुण हैं पृथ्वी में संयोग भी रहता है संख्या भी रहती है और परिमाण भी रहता है ये भी तो गुण है लेकिन रूपादि कहने से बाकी जो पृथ्वी में रहने वाले हैं उनका व्यावर्तन हो जाएगा और रूप पृथ्वी में रहने वाले केवल रूप रस गंध स्पर्श इन चारों को कहा जाएगा रूपादि चतुष्टय जो पृथ्वी में हैं वो कैसा है तो कहते हैं वो है पाकज और अनित्य पाकज है अनित्य है रूपादि चारों के चारों पाकज है और अनित्य है पृथ्वी में रहने वाले पाकज में पाक शब्द का अर्थ क्या है हा? क्या हाँ, तो पाक शब्द का अर्थ होता है तेज लेकिन सार सब तेजों को पाक नहीं कहा जाता एक विलक्षण तेज संयोग केवल तेज भी नहीं संयोग तेज का संयोग और कौन से तेज का संयोग विलक्षण तेज का संयोग वो पाक कहलाता है विलक्षण तेज संयोग पाक ये पाक शब्द का अर्थ है विलक्षण तेज संयोग और पाकात जायते इति पाकजम ऐसी पाकद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो पाकद शब्द का अर्थ हो जाएगा विलक्षण तेज संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाएगा पाकज जैसे पंक से जो उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं पंक कहते हैं कीचड़ और कीचड़ से जो प्रकट होता है कमल पंकज कहलाता है वो योगरूढ़ शब्द है कमल में ऐसे खाली कीचड़ में कमल ही होता है ऐसा नहीं है ना योगिक अर्थ तो मेढक आदि में भी घटता है लेकिन वो योग रूढ़ है कमल में कौन पंकज शब्द यहां पाकज शब्द यौगिक है पाका जायते इति पंकज ऐसे पंकज शब्द की उत्पत्ति करेंगे पाका जायते विशेषण होगा किसका रूपादि चतुष्टय का पृथ्वी पृथ्वी वृत्ति जो रूपादि चतुष्टय है पृथ्वी वृत्ति का मतलब पृथ्वी में रहने वाला रूपादि चतुष्टय का मतलब रूप रस गंध स्पर्श पृथ्वी में रहने वाला रूप पृथ्वी में रहने वाला रस पृथ्वी में रहने वाला गंध और पृथ्वी में रहने वाला स्पर्श यह पाकज है चारों के चारों पाकज है यानी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होता है पृथ्वी का रूप भी पृथ्वी का रस भी पृथ्वी का स्पर्श भी और गंध भी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होता है इसलिए इन चारों को पृथ्वी में रहने वाले इन चारों को पाकज कहा जाता है हम बताएंगे विलक्षण तेज संयोग क्या होता है लेकिन यह है कि पाकज का मतलब विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी के चारों गुण है और जो उत्पन्न होता है वो प्राक अभाव का प्रतियोगी होता है ना कार्य हुआ जो उत्पन्न होगा वो कार्य होगा और कार्य कहा जाता है प्राक अभाव प्रतियोगी को वो अनित्य होता है अनित्य का लक्षण क्या है प्राग अभाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व व अनित्यत्व ध्वंस के प्रतियोगी को भी अनित्य कहा जाता है प्राग अभाव के प्रतियोगी को भी अनित्य कहा जाता प्राग अभाव का प्रतियोगी बनता है उत्पन्न होने वाला पदार्थ और नष्ट होने वाला पदार्थ ध्वंस प्रतियोगी बनता है ध्वसा भाव का प्रतियोगी बनेगा और दोनों भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ भी अनित्य है और नष्ट होने वाला पदार्थ भी अनित्य है एक प्राग अभाव ऐसा है जो उत्पन्न तो नहीं होता यानी उसका जन्म नहीं होता किसका प्राग अभाव का जन्म नहीं होता है वो अनादि है लेकिन शांत है उसका अंत हो जाता है नाश हो जाता है जैसे शरीर जिस दिन उत्पन्न हुआ उससे पहले शरीर का अभाव था कि नहीं वो कब से था वो प्राग अभाव है शरीर का प्राग अभाव कहला कह, कह, कहा जाएगा शरीर उत्पत्ति से पहले वाला जो अभाव वो है शरीर का प्राग अभाव वो कब से था वो अनादि है उसकी शुरुआत नहीं है कि इतने दिन पहले नहीं था यहाँ से शुरू हुआ का मतलब वो अनादि है उत्पन्न नहीं हुआ है शरीर का प्राग अभाव लेकिन जैसे ही शरीर उत्पन्न हुआ प्राग अभाव का प्रतियोगी जैसे उत्पन्न होता है तो प्राग अभाव नष्ट हो जाता है प्रतियोगी का उत्पन्न होना प्राग अभाव का शांत होना नष्ट होना ये साथ साथ हो जाता है जैसे प्रकाश का उदय और अंधकार का ध्वंस साथ साथ होता है ना ऐसे प्रतियोगी की उत्पत्ति और प्राग अभाव का नाश क्षण एक है जिस क्षण प्रतियोगी उत्पन्न हुआ उसी क्षण नष्ट हो जाता है प्राग अभाव जो नष्ट होगा वो भाव का प्रतियोगी होता है और जो ध्वंसा भाव का प्रतियोगी होगा उसे भी अनित्य कहा जाता है तो अनादि होने पर भी प्राग अभाव धोंसा भाव का प्रतियोगी है इसलिए अनित्य है और ध्वंस उत्पन्न तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता उसका जन्म होता है नाश नहीं होता बिना जन्मे ही नष्ट होता है प्राग भाव और जन्म लेता है लेकिन मरता नहीं है धोंसा भाव, है वो अनंत है शादी अनंत है शरीर जिस दिन नष्ट होगा मृत्यु होगी शरीर की तो शरीर का नाश हो जाएगा ना तो शरीर के नाश का ही नाम है शरीर का ध्वंसाभाव तो शरीर का ध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ शरीर का नाश ही ध्वंसा भाव है ओह वो हो जाता है बजाना नहीं उसी दिन उत्पन्न हो जाता है जिस दिन शरीर नष्ट हुआ उस दिन शरीर का धोंसा भाव उत्पन्न हुआ उसी क्षण नाश का ही नाम है ध्वंस लेकिन फिर वो नष्ट कब होगा नाश का नाश नहीं होता वो अनंत है इसलिए लेकिन उत्पन्न हुआ है तो प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा कार्य होने से भाव का। नाश हुआ और शरीर नष्ट हुआ तो ध्वंसा भाव का जन्म हुआ शरीर के नाश का ही नाम है भाव शरीर के ध्वंसा भाव का जन्म शरीर के ध्वंसा भाव का जन्मदिन है शरीर का नाश दिन शरीर का नाश ही ध्वंस है वो उसका जन्मदिन है वो फिर हमेशा के लिए रहेगा ध्वंस तो सादी अनंत हुआ तो सादी होने से क्या हो जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा तो जो प्राग अभाव का प्रतियोगता वो भी अनित्य माना जाता है और जो ध्वंसाभाव का प्रतियोगता वो भी अनित्य माना जाता है तो प्राग अभाव भाव का प्रतियोगी है इसलिए अनित्य है और भाव प्राग अभाव का प्रतियोगी है इसलिए अनित्य है और बाकी जितने भी पदार्थ हैं अनित्य घट ये प्राग अभाव के भी प्रतियोगी हैं भाव के भी प्रतियोगी है दोनों के प्रतियोगी होने से माना जाएगा उनको अनित्य लेकिन इन दो अभावों में ध्वंस अभावत्व ध्वस तो, प्रतियोगित्व तो नहीं घटता ध्वंस में प्राग अभाव प्रतियोगित्व तो, ये अनित्य का लक्षण नहीं घटता प्राग अभाव में इसलिए ये दो लक्षण करने पड़े इन दोनों में घटाने के बाकी में तो दोनों लक्षण घटते हैं जितने अनित्य पदार्थ हैं हाँ इसलिए प्राग अभाव प्रतियोगित्व यह अनित्य का लक्षण है वो इसमें घटता है ध्वंसाभाव का प्राग अभाव होता है जो उत्पन्न होगा उसका प्राग अभाव होगा और जिसका प्राग अभाव होगा वो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा तो ध्वंसा भाव प्राग अभाव का प्रतियोगी बनता है इसलिए अनित्य है और प्राग अभाव प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं होता क्योंकि उसका जन्म नहीं होता है इसलिए प्राग अभाव नहीं होगा प्राग अभाव न होने से वो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा लेकिन नष्ट होता है इसलिए ध्वंसाभाव का प्रतियोगी होगा ध्वंसाभाव का प्रतियोगी भी अनित्य कहलाता है तो अनित्य है तो ये जो रूपादि चतुष्टय है पृथ्वी में रहने वाले पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्श ये पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं पाकज है ना विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होते हैं चारों के चारों इसलिए प्राग अभाव के प्रतियोगी बनेंगे तो अनित्य कहलाएंगे जो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा वो भी अनित्य और जो ध्वंसाभाव का प्रतियोगी बनेगा वो भी अनित्य तो ये चारों के चारों पृथ्वी रहने वाले चारों के चारों उत्पन्न भी होते हैं नष्ट भी होते हैं इसलिए प्राग अभाव के भी प्रतियोगी बनेंगे ध्वंसाभाव के भी प्रतियोगी बनेंगे तो जो प्राग अभाव का या ध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो उसे अनित्य कहा जाता तो अनित्य का लक्षण इन चारों में घट रहा है पृथ्वी में रहने वाले इन चारों में इसलिए इनको अनित्य कहा गया तो पृथ्वी व्याम चतुष्टयम् पाकजम् अनित्यंच एक विशेषता पृथ्वी में रहने वाले रूपादि चार गुणों की बताई ये केवल पृथ्वी में रहने वाले चार गुणों में ये विशेषता रहेगी इन चार ये चारों के चारों पृथ्वी में रहने वाले पाकज रहेंगे और अनित्य रहेंगे इसे समझना और ये चारों के चारों केवल पृथ्वी में रहते ऐसा नहीं है इनमें से गंध को छोड़ करके बाकी तीन जल में भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। गंध तो नहीं रहेगा लेकिन रूप रस और स्पर्श ये जल में रहता है रस को छोड़ करके बाकी दो रूप और स्पर्श तेज में रहेगा और रूप को छोड़कर के स्पर्श चार में से वायु में रहेगा तो चारों के चारों तो रहते हैं पृथ्वी में ये पृथ्वी में रहने वाले चारों के चारों अनित्य हैं और पाकज हैं और बाकी जल में रहने वाले ये जो तीन हैं गंध से अतिरिक्त बाकी तीन रूप रस और स्पर्श जल में रहने वाले इन्हें अपाकज कहा जाएगा इसलिए लिखते हैं अन्यत्र अन्यत्राकजम नित्यम नित्यमित्यंच तो इन रूपाधि चतुष्टय में से बाकी जितने रूपाधि चतु, चतु, चतु, चतु, चतु, चतुष्टय में से जितने भी गुण अन्यत्र यानि पृथ्वी से अतिरिक्त द्रव्य में संभव हो तो पृथ्वी से अतिरिक्त बाकी द्रव्य में संभव है जल में तीन गुण इन चार में से गंध से अतिरिक्त तीन और दो संभव हैं तेज में एक संभव है वायु में स्पर्श तो अन्यत्र शब्द से लेना जल तेज वायु को अन्यत्र यानी पृथ्वी से अतिरिक्त द्रव्य और उनमें इन चार में से यदि कोई गुण रहता है तो पृथ्वी से अतिरिक्त तो बाकी चार द्रव्य तो हैं आठ आठ है ना पृथ्वी को छोड़ के जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये आठ द्रव्य है लेकिन इनमें से जो तीन द्रव्य हैं उन्हीं में इन चार में से किसी में तीन किसी में दो किसी में एक गुण रहेगा बाकी पांच में नहीं रहेंगे बाकी पांच कौन हुए आकाश काल दिशा आत्मा मन इनमें न तो रूप रहेगा न स्पर्श रहेगा न रस रहेगा न गंध रहेगा आकाश आदि में तो इन ती चार में ही ये रहते हैं उनमें से चारों के चारों रहेंगे पृथ्वी में फिर एक एक कम होता जाएगा बाकी तीन में तो अन्यत्र शब्द से बाकी तीन द्रव्य को लेना पृथ्वी जल तेज क्या नाम जल तेज वायु और इन जल तेज वायु में जो ये रूपादि हैं पाकज नहीं है अपाकज है अन्यत्रापाकम त्रा को दीर्घ किया है ना अन्यत्र अन्यत्राकजम ऐसा था कंसी संधि भी अक स्वर्ण दीर्घ और वो अवग्रह का चिन्ह है वो बताता है पर में स्वाकार था अपाकज ऐसा निकलेगा यानी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न नहीं होता है जल के रूप रस स्पर्श अपाकज है का मतलब विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होने वाले नहीं है ऐसे तेज का भी जो रूप तथा स्पर्श है वह अपाकज है का मतलब विलक्षण तेज संयोग से अनुत्पन्न है से उत्पन्न होने वाला नहीं है और आपका वायु का जो स्पर्श है वह भी अपाकज है अपाकज का अर्थ है विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होने वाला नहीं है तो अन्यत्राकजम त्रीन तो तीन तीन में अपाकज है ये तो निश्चित हुआ फिर अनित्य हैं कि नित्य हैं जल के ये तीनों गुण तेज के दोनों गुण और वायु का स्पर्श गुण नित्य है कि अनित्य है का दोनों भी जल में रहने वाले रूप रस स्पर्श नित्य भी हैं अनित्य भी है इसलिए अन्यत्र नित्यम अनित्यंच नित्यम अनित्यंच लिखा है ना नित्य भी है अनित्य भी है नित्यम अनित्यंच। ऐसा निकालना तो जल में रहने वाला रूप रस स्पर्श नित्य भी है अनित्य भी है ऐसे तेज में रहने वाला रूप स्पर्श नित्य भी है अनित्य भी है वायु का स्पर्श नित्य भी है अनित्य भी है यह अर्थ निकलेगा लेकिन पृथ्वी में तो अनित्य ही है नित्य कहीं नहीं है तो कहा कौन से जल में रहने वाले रूप रस स्पर्श को नित्य माना जाएगा ऐसे कौन से तेज में रहने वाले रूप तथा स्पर्श को नित्य माना जाएगा कौन से वायु में रहने वाले स्पर्श को नित्य और अनित्य माना जाएगा तो ये जल तेज वायु ये दो दो प्रकार के हैं पहले बताया था ना द्रव्य निरूपण प्रकरण में कि आप ताहा दिधा जल का पर्यावाचक शब्द आपह है न तो शीत स्पर्शवती आपह ताहा दिधा वो दो प्रकार की हैं जल वो दो प्रकार क्या है तो नित्यम नित्या अनित्या है कारण रूपा परमाणु नित्या परमाणु अनित्या कार्य रूपा और फिर कार्य रूप के अवान्तर तीन भेद शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो ये नित्य अनित्य दो प्रकार का जल है ऐसे तेज भी दो प्रकार का है नित्य अनित्य और वायु भी दो प्रकार का है नित्य वायु अनित्य वायु ऐसे पृथ्वी भी दो प्रकार की हैं नित्य पृथ्वी अनित्य पृथ्वी तो नित्य पृथ्वी जल तेज वायु है परमाणु रूप और अनित्य पृथ्वी जल तेज वायु है द्वियनुकादी रूप तो चाहे वो परमाणु पृथ्वी हो या देणुकादि कार्य रूप पृथ्वी हो पृथ्वी नित्य पृथ्वी में रहने वाले भी रूपादि चतुष्टय अनित्य हैं पाकज हैं और कार्य रूप पृथ्वी में देनुकादि रूप पृथ्वी में रहने वाले रूपादि चतुष्टय भी पाकज हैं अनित्य हैं उभय प्रकार की पृथ्वी में रहने वाले रूपादि चतुष्टय को अनित्य ही माना जाएगा चाहे वो परमाणु रूप पृथ्वी में रहें या द्वियनुकादि रूप कार्यात्मक पृथ्वी में रहे हैं रूपादि चतुष्ट पृथ्वी के अनित्य ही हैं नित्य पृथ्वी में रहने वाले भी लेकिन ये जल तेज वायु जो नित्य जल है नित्य तेज हैं नित्य वायु हैं परमाणु रूप तेज परमाणु परमाणुरूप जल परमाणुरूप वायु ये नित्य वायु नित्य जल तेज वायु है इनमें रहने वाले रूप रस स्पर्श नित्य होंगे नित्य गित्यम का अर्थ हैं तो नित्य जल में रहने वाला रूप रस स्पर्श नित्य है नित्य तेज में रहने वाला रूप तथा स्पर्श नित्य है और नित्य वायु में रहने वाला स्पर्श भी नित्य है यानी नि परमाणुगत इन तीनों में रहने वाले ये नित्य है और अनित्यगतम अनित्यम इसमें अनित्य शब्द से लेना कार्य रूप जल तेज वायु को कार्य रूप जल तेज वायु है द्वेणुकादि तो द्वेणुकादि जल में रहने वाले द्वेणुकादि रूप तेज में रहने वाले द्वेनों का अधि रूप वायु में रहने वाले ये अनित्य है तो इस प्रकार ये चारों इन चारों की विशेषता हो गई ना पृथ्वी में ये अनित्य ही है चाहे वो नित्य पृथ्वी में रहे तब भी अनित्य और अनित्य पृथ्वी में रहे तब भी अनित्य हा उन्होंने उत्तर दिया हाँ? पाकज होने से और ये जलादि में रहने वाले अपाकज हैं अपाकज होने से नित्य हैं और अनित्य भी है नित्य भी हैं अनित्य भी हैं है। चाहे नित्य में रहे या अनित्य जल तेज में रहे वो अपाकज ही है परमाणु में रहने वाला रूप रस परमाणु रूप जल में रहने वाला रूप रस स्पर्श वो अपाकज है और द्वेनुकादी अनित्य जल में रहने वाला भी अपाकज ही है पाकज नहीं अपाकज ही है विलक्षण तेज संयुक्श उत्पन्न होने वाला हाँ तो विलक्षण तेज स्वयं को समझाएंगे जब हाँ वो तो बताएंगे लेकिन और नित्य नित्यम अनित्य अनित्यम ये समझ में आया ना, ना तो अब ये जो है आपका ये पृथ्वी है ये जो घास जो गायों को खिलाया जाता है घास वो पृथ्वी है कि नहीं आम पृथ्वी है आम का जो फल है तो जब घास उत्पन्न होती है तो उसका रूप ऐसा रहता है हरा और स्पर्श थोड़ा कोमल तो मध्यम रहता है ऐसे बहुत कोमल भी नहीं बहुत कठिन भी नहीं और रूप रस गंध घास का पृथ्वी है तो उसमें रहेगा कि नहीं गंध और रस भी रहेगा उसे चबाएंगे तो थोड़ा जीवा से जिस प्रकार का वो रस उसमें होगा वो रस आएगा गाय के सामने डाला चारों के चारों घास में है रूप भी है रस भी है गंध भी है स्पर्श भी है गाय ने खा लिया खाने के बाद जुगाली कर ली फिर पाचन क्रिया के माध्यम से अन्नम अशितम त्रेधा विधिते के अनुसार तीन विभागों में विभक्त हुआ एक बन गया उसका स्थूल अंश खाए हुए घास का वो तो गाय का तो अन्न नहीं है ना स्थूल तो गोबर बन करके निकल जाता है और जो मध्यम अंश है पाचन क्रिया के माध्यम से बना उसका बन जाता है क्या वो शरीर पुष्ट करता है शरीर रक्त रक्त मांस आदि बन जाता है शरीर को अन्न रस बन करके पुष्टि देता है और सूक्ष्म अंश जो है उससे बन जाता है मन भी गायों का और कुछ अंश होता है उससे दूध बन जाता है जब गाय घास को खाती है तो खाने से अंदर गया हुआ जो घास है उसका जितना भी अनित्य रूप है यानी अनित्यात्मक स्वरूप है उसका जो नुक पर्यंत घास के घास तो एक महाअवय भी है ना और उसके अवान्तर जितने अवयव हैं कार्यात्मक उन सब का नाश होता है अंतिम अवयव माना जाता है परमाणु को वो तो जो परमाणु हैं वो तो नष्ट नहीं होते नित्य है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे लेकिन वहां पर फिर जो गाय के पेट के अंदर एक विलक्षण तेज संयोग हो जाता है किसमें ए, तेज उत्पन्न हो जाता है तेज जाठराग्नि है ही है ना वा? और उस जाठराग्नि के औ, और आपके परमाणु घास के इन दोनों के बीच दोनों का एक संयोग होता है वो संयोग कहलाता है विलक्षण तेज संयोग और वो जो तेज संयोग है उससे क्या हो जाता है परमाणु में जो घास के परमाणु में घास का तो परमाणु पर्यत नाश हो गया तो उसमें अभी ये चारों रूप विद्यमान है रू, चारों गुण रूप भी विद्यमान है घास का और रस भी है गंध भी है स्पर्श भी है ये चारों के चारों रहेंगे किसमें परमाणु में किसके घास के घास के परमाणु में चारों रूप रस गंधस्पर्श रहेंगे एक विलक्षण संयोग होगा जो इन चारों को नष्ट कर देगा पृथ्वी के परमाणु में यानी घास के परमाणु के अंदर जो घास का हरा रूप था जो आंख से ग्राह्य नहीं है परमाणु ग्राह्य नहीं है तो उसका रूप भी ग्राह्य नहीं होगा स्पर्श रस गंध ये सब के सब नष्ट होंगे और फिर वो ये नहीं कि एक ही तेज संयोग से चारों के चारों नष्ट हो रहे हैं एक तेज संयोग विशेष होगा जो रूप को नष्ट करेगा उस समय रूप हरा रूप तो समाप्त होगा लेकिन रस गंध और स्पर्श घास के तरह ही उस परमाणु में रहेगा एक दूसरा विलक्षण तेज संयोग होगा जो अब उन्हीं परमाणुओं से दूध बनना है तो हरे रूप को नष्ट कर दिया और दूसरा एक विलक्षण तेज संयोग हुआ वो दूत का जो रूप है शुक्ल उसे उत्पन्न करेगा उस परमाणु में वो पहले वाले रूप को नष्ट करने वाला जो तेज संयोग है उससे विलक्षण तेज संयोग होगा रू, शुक्ल रूप को उत्पन्न करने वाला तेज संयोग एक ही संयोग से यह नहीं होता कि पहला वाला रूप नष्ट हो जा और दूसरा वाला उत्पन्न हो जाए पहले वाले रूप मात्र को नष्ट करने वाला तेज संयोग हुआ उसने रूप को नष्ट कर दिया दूसरा एक तेज संयोग हुआ पहले वाले तेज संयोग से विलक्षण जो शुक्ल रूप को उत्पन्न करता है परमाणु में इसलिए रूप तो बदल जाएगा लेकिन स्पर्श और रस और गंध ये घास का ही अभी रहेगा उसमें केवल शुक्ल रूप मातब एक दूसरा इन दोनों संयोगों से विलक्षण संयोग होगा तेज का वो रस को नष्ट कर देगा घास के रस को फिर दूसरा एक विलक्षण तेज संयोग होगा ये चौथा हो रहा है ना वो दूध का जो रस होता है उसे उस परमाणुओं में गाय के पेट में गए हुए घास में सारी प्रक्रियाएं होती है और दूध का जो रस है वो रस उत्पन्न करेगा वो उन तीन तेज संयोग से विलक्षण तेज संयोग है फिर एक पांचवा संयोग होगा वो क्या करेगा गंधो को नष्ट करेगा घास के फिर एक छठा तेज संयोग होगा वो क्या करेगा कि दूध का जो गंध होता है उस गंध को उत्पन्न करेगा फिर एक सातवा तेज संयोग होगा विलक्षण वो स्पर्श को नष्ट करेगा घास के और एक आठवा तेज संयोग होगा वह दूध का जो स्पर्श होता है घास के स्पर्श से विलक्षण स्पर्श होता है ना तो उसको उत्पन्न करने वाला तेज संयोग होगा तो ये पहले परमाणु में तो ये चारों गुण पहले वाले नष्ट हो रहे हैं दूसरे वाले उत्पन्न हो रहे हैं और इनको पहले वालों को नष्ट करने का निमित्त जो बन रहा है और नए को उत्पन्न करने में जो हेतु बन रहा है वो जो तेज संयोग है ये ये कहीं नहीं है विलक्षण विलक्षण तेज संयोग अलग अलग तेज संयोग है एक ही तेज संयोग सभी गुणों को नष्ट कर दे या सभी गुणों को उत्पन्न कर दे ऐसा नहीं होता है हा हाँ। दूध में मिठास होती है ना वो इसी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होता है घास में जो कसैलापन था कसेला रस था वो हट जाएगा उसको नष्ट करने वाला एक तेज संयोग होगा हो और उसी परमाणु में मधुर रस जो दूध का होता है उसे उत्पन्न करने वाला विलक्षण तेज संयोग इसलिए विलक्षण तेज संयोग कहते हैं विलक्षण यानी हाँ हाँ यानी पूर्व पूर्व तेज संयोग से विषम तेज संयोग सजातीय नहीं है ये विजातीय विजातीय विलक्षण का है विजातीय अलग अलग तेज संयोग हो रहा है बिल्कुल उसमें विपरीत धर्म का, विपरीत कार्य उत्पन्न हो रहा है ना एक रूप रूप को नष्ट कर रहा है दूसरा रूप को जन्म दे रहा है एक रस को नष्ट कर रहा है एक रस को उत्पन्न कर रहा है रसांतर को तो ये एक जैसे नहीं है अलग अलग एक अभाव का हेतु बन रहा है एक भाव का हेतु बन रहा है ऐसे ये ये विलक्षणता उसमें वैलक्षण्य विशेषता अवांतर भेद ये विलक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा परस्पर अलग अलग विषम धर्मों से युक्त विषमता जिसमें है वैषम्य है विलक्षण्य का अर्थ होता वैषम्य विलक्षण का अर्थ हो जाएगा विषम विषम सम ही जैसा तेज संयोग नहीं है अलग अलग तेज संयोग वो अलग अलग कार्यों का निष्पादक बन रहा है एक पहले वाले रूपादि को हटा रहा हटाने वाले चार संयोग बन रहे हैं अलग अलग एक ही संयोग चारों को नहीं हटा पाएगा एक ही संयोग चारों को नया नए चार रूपों को रूपादि को उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो विलक्षण तेज संयोग का मतलब हुआ विषम तेज संयोग यह विलक्षण विशेषण है संयोग का हाँ। जो तेज में तो ये एक सफेद रूप ही रहता है लाल रूप तो रहता ही नहीं है लाल रूप रहता है क्या उसमें जल के निरूपण में बताया ना ए, रूप का जब निरूपण कर रहे थे कि रूप नाम का गुण चक्षुर आ, मात्र ग्राह्यों गुणों रूपम और वो पृथ्वी जल तेजो वृत्ति और उसमें भी वो तेज में रहता है कि जल में तेज में और जल में शुक्ल रूपे ही रहता है भास्वर शुक्ल रहता है तेज में अभाष्वर शुक्ल रूप रहता है जल में और, जल में। और बाकी जो है सप्तविध रूप पृथ्वी में ही रहता है तो लाल रूप तो जल में रहता ही नहीं है और रक्त का जो लाल रूप बनता है वो अन्न रस से बनता है अन्न के परमाणु भी तो उसमें रहते हैं न किसमें रक्त में हाँ। तो इसलिए रक्त जो है अन्न से भी बनता है तो वो जो लाल रूप है रक्त का वो अन्न के अन्न के कारण है अन्न है पृथ्वी जल का नहीं है वो द्रवपणा रक्त का है क्या नाम वो जल का है रक्त में जो द्रवता है वो जल के कारण आती है जली के कारण हाँ रक्त में जो बाकी सब जो है हाँ गंध तो पृथ्वी का ही धर्म है वो पृथ्वी का है गंध किसमें रक्त में वो अन्न में जो गंध थी उसका भी ऐसे ही क्या होगा मनुष्य शरीर में जाकर एक शरीर में जाकर के वो पहला वाला जो रूप था हरी चटनी खाली तो हरे रूप को उसके परमाणु तक नष्ट करना पड़ेगा ना और कोई केसरी कलर युक्त तो जिल भी खा ली तो वो केसरी कलर पूरा वहाँ तक नष्ट हो जाएगा और उसमें फिर रक्त बनना है तो रक्त का रूप आएगा कुछ त्वचा को पुष्ट करेगा तो त्वचा वाले रूप को आएगा सब अलग अलग जहां जहाँ जिसका अन्वय होना है वो रूप उत्पन्न होगा अलग अलग वो ये करके तेज संयोग हो करके तो ये पाक पाकज पाक शब्द का अर्थ हुआ विलक्षण तेज संयोग उससे ये पृथ्वी में चारों उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं ऐसे आम जो पेड़ पर लगा हुआ हरा है और अभी पका नहीं है तो उसका स्पर्श भी कठिन होगा कच्चे आम का गंध भी अलग होगा रूप भी हरा सा अलग रहेगा स्पर्श भी कठिन होगा रस भी खट्टा सा होगा जब वो विशेष अवस्था में पहुंचता है और उसे लोग निकाल करके फिर किसी पत्ती विशेष से ढक करके रखते हैं घास फूस में रखते हैं ना या बोरा आदि से ढक करके रखते हैं पकाते हैं तो पकाने के लिए जब रखते हैं तो उन जिन पत्ती घास फूस आदि में रखा हुआ है आम को उससे एक विलक्षण संयोग हो जाता है तेज संयोग तो शुरू में कोई कोई आम का तो रूप बदलता हुआ दिखेगा स्पर्श वही रहेगा किसी का स्पर्श बदल जाएगा रूप वही रहेगा किसी का रस बदल जाएगा बाकी तीनों वही रहेंगे किसी का गंध बदल जाएगा बाकी तीनों वही रहेंगे ऐसे विलक्षण विलक्षण तेज संयोग होते हैं और जिसके जिस आम के साथ जो संयोग हुआ विलक्षण वो नष्ट होगा दूसरा दूसरा उत्पन्न होगा वो कई एक तेज संयोग होते रहता है, फिर वहां भी एक साथ ढक के रखे हुए आमों को भी देखा जाता है कौन पका हुआ है किसने रूप बदला है वो निकाल करके वो खाते हैं बेचते हैं जो भी करना है वो करते हैं बाकी को फिर ढक करके रखते हैं वो विलक्षण तत्त तत गुण को नष्ट करने वाला उत्पन्न करने वाला मात्र तेज संयोग हुआ ये वहां पर माना जाता है तो ये पृथ्वी में परमाणुगत वहाँ से शुरुआत होती है बदलना नष्ट होने की तो ये नहीं कि पहले वाले रूपाधि परमाणु में वैसे के वैसे रहे और उससे फिर दुधादि बन जाए तो मूल कारण से ही परिवर्तन शुरू होता है क्योंकि इनके यहां नियम है कार्य में उपादा समुवायिक कारण का जो गुण होता है वह कार्य के गुण के प्रति कारण बनता है असम कारण बनता है जैसा कार्य का गुण होगा वैसा ही कार्य का गुण बनेगा कारण गुण कार्य गुण के कारण बनता है असमय कारण बनता है तो उसमें कार्य है दूध और दूध का द्व्यनुप कार्य हुआ उसका रूप है सफेद और घास के परमाणुओं से तो बन रहा है तो वो यदि हरा ही रहेगा तो फिर जैसा गुण होगा ऐसा ही कार्य में गुण आएगा जैसा रस होगा वही रूप रस रसगंध तो फिर घास के ही दूध में आने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता इसलिए मानना पड़ेगा कि पहले वाले नष्ट होते हैं और फिर परमाणु में ही रूप रस गंधादि जो दूध जिन परमाणुओं के परमाणुओं से दूध के द्वियनुपादि बनने हैं उन परमाणुओं में वो सब नष्ट होते हैं पहले वाले घास के रूप आदि सर्वथा नष्ट होता है तो नष्ट होते हैं बाकी घास का वो क्या होता है कुछ गोबर बनकर के निकल जाता है कुछ का जो है रक्त बनते हैं गाय पुष्ट होती है दूध कम निकलता है इतना कह सकते हैं तो घास है? हाँ। के रूपादि तो नष्ट होंगे सब लेकिन दूध के रूपाधि कम उत्पन्न होंगे और मांस रक्त हड्ड जो जो बननी है बाकी धातु उनके रूपाधि बनेंगे घास के तो नष्ट ही होंगे उनके परमाणुओं से फिर जो, जो जो ये बनने हैं गाय के शरीरगत अंग अंग यानी सात धातुओं में से जो धातु बनना है उस धातु का रूपादि तो घास के रूप की तरह नहीं होगा ना वो बनेंगे घास के तो पूरे नष्ट होंगे दूसरे दूसरे ज्यादा उत्पन्न होंगे रक्तादि के और कई एक ऐसे होते रक्त भी कम ये करते हैं खाली मल ही उत्पन्न करते हैं तो गोबर ज्यादा वो घास खा करके करेगी ऐसा होगा तो गोबर के और घास के तो रूप अलग है ना गंदादी भी अलग है वो गंदादी उत्पन्न होंगे उसमें गोबर के ये, ये इनके यहां ये तर्क संग्रह है तार्किक शास्त्र का ग्रंथ है इनके यहां पंचीकरण नहीं है पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत में ये पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु सब अलग अलग हैं बाकी गंध में क्या ना हुँ? जल में कहीं गंध दिखता है तो पृथ्वी के त्रेणुकादि जिस जल में मिले हुए हैं उनका वो त्रेणुकादि पृथ्वी के त्रियाणु त्रेणुकादि संयुक्त जल में पृथ्वी के त्रेणु कादि गत गंध की प्रती हो रही है जैसे उष्ण स्पर्श का तेज, तेज का है और जल के साथ तेज का संबंध हो जाए संसर्ग हो जाए तो तेज गत उष्णस्पर्श जल में आता है ऐसे ही कहते हैं बाकी वो पंचीकरण प्रक्रिया से सूक्ष्म का द्विधीकरण हो गया फिर एक भाग के चार भाग कर दिए एक दूसरे के साथ मिला दिए ये सब प्रक्रिया इनके यहां नहीं है वो त्रेणुकादी है वो मिलते हैं एक दूसरे में तो दूसरे गुणों की प्रती एक दूसरे में होती है हाँ जो को करता है ना। हाँ नहीं नहीं परमाणु तो, तो नित्य है, नित्ते है। हाँ। परमाणुगत ये रूपादि बदलते रहेंगे और वो भी किसके पृथ्वी के मात्र पाकज होने से जल के तेज के और वायु के परमाणुगत रूप रस और स्पर्श को नित्य ही माना जाएगा इसलिए कहा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम अन्यत्र ये खाली पृथ्वी के लिए है इसलिए पृथ्वी में इन चारों को पाकज बताया और बाकी तीन में अपाकज आप, बताया वहां कोई ऐसा विलक्षण तेज संयोग रूपाधि को नष्ट नहीं कर पाता जलादि इसलिए जल के हमने पिए हुए जल के परमाणु में वही रूप रहेगा जो शुरू में था वो नित्य है ना उसका रूप अभास्र शुक्ल वो रक्त के साथ मिलेगा तब भी उसमें अभासोर शुक्लता रहेगी क्योंकि वो नित्य है लेकिन वो उसे द्वेनुक बनेगा वो सफेद ही रहेगा ऐसे तेज का रूप भी भास्वर शुक्ल वो भास्वर शुक्ल ही रहेगा वो नहीं बदलेगा पृथ्वी के खाली रूप चारों बदलते हैं परमाणु में भी व्यानित्य अनित्य है और ये द्वे के तो बदल जाएंगे जलादि के क्योंकि वो अनित्य भी हैं लेकिन अनित्य होने पर भी दूसरा रूप रहता ही नहीं है उसमें तो अभास्वर ही रहेगा लेकिन नष्ट होगा उत्पन्न होगा वो अलग बात लेकिन होगा जल में शुक्ल रूप ही तेज में शुक्ल रूप ही जल में मधुर रसी उत्पन्न होगा नष्ट होगा द्वेणुकादि रूप कार्यात्मक जल का शुक्ल रूप मधुर रसी रहेगा लेकिन वो उत्पत्ति विनाशशील रहेगा कार्य में रहने वाला और परमाणु में रहने वाला वो नित्य ही शुक्ल रूप और मधुर रस रहेगा वो नहीं बदलेगा स्पर्श भी अनुष्णाशीत स्पर्श नहीं शीतस्पर्श ही रहेगा जल का तो शीत स्पर्श न शीतस्पर्श ही रहेगा तेज का उष्ण उष्णस्पर्श ही रहेगा वायु का अनुष्णाशीत स्पर्श ही रहेगा परमाणुओं में वो हमेशा रहेगा ये रूपादि चार गुणों के विषय विशे में विशेष बात बतानी थी वो बता दी अन्नम भट्ट जी ने पाकजम् पृथ्विया अन्यत्र अपाकजम् अन्य अपाकज नित्यमित्यंच नित्यगतमित्यम अन्यगतम अन्यम इस वाक्य से बाकी की चर्चा कल करते हैं